राम कृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार तत्व श्री चैतन्य देव द्वारा पुरुष जाति को मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त कराने का कारण श्री भगवान के प्रति पतिभाव स्थापित कर साधन मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक तथा सहज साध्य होने पर भी पुरुष शरीर धारियों के लिए वह अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है अतः अनायास ही यह बात मन में उदित होती है कि भगवान श्री चैतन्य देव ने लोगों में इस प्रकार की विपरीत साधना का प्रवर्तन क्यों किया इसका उत्तर यह है कि युगावतारों के सभी कार्य लोक कल्याण के निमित्त ही अनुश्चित है तदर्थ ही भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा पूर्वोक्त साधन मार्ग का प्रवर्तन हुआ था साधक वर्ग आध्यात्मिक राज्य में जिस आदर्श की उपलब्धि के लिए दीर्घ काल में व्यग्र हो रहे थे उस विषय को ध्यान में रखकर ही वे उस समय मधुर भाव रूप मार्ग की ओर उनको अग्रसर करा रहे थे अन्यथा अपने कल्याण के निमित्त उक्त भाव साधना में नियुक्त हो ईश्वरावतार नित्यमुक्त श्री देव ने उसे पूर्णा दर्श को जन समाज में प्रतिष्ठित किया हो सो बात नहीं है श्री रामकृष्ण देव कहते थे थी के बाहर के दांत जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करने तथा भीतर के दांत खाद्य पदार्थ का चरवण कर अपने शरीर को पोषण के लिए रहते हैं ठीक उसी प्रकार श्री गौरांगदेव के भीतर तथा बाहर दो प्रकार के भाव विद्यमान थे बाहर मधुर भाव के सहारे वे लोक कल्याण साधन करते थे और भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो स्वयं भूमानंद का अनुभव करते थे पुरातत्ववेदों का कथन है कि बौद्ध युग के अंत में वद्रयान मार्ग तथा उस मत के आचार्यों का इस देश में अभ्युदय हुआ था उन लोगों ने यह प्रचार किया था कि निर्वाण प्राप्त करने के निमित्त मानव मन जब वासनाओं के हाथ से प्रायः मुक्त हो ध्यान की सहायता से महाशून्य में लीन होने को अग्रसर होता है तब निरात्मा नामक देवी जिसके सम्मुख उपस्थित हो, उसे उस उस कार्य से रोककर अपने अपने अंग में संलग्न कर रखती है, तथा साधक को उस समय स्थूल शरीर की उपलब्धि न रहने पर भी उस सूक्ष्म शरीरधारी को इंद्रिय जनित सब प्रकार के भोग सुख की सार समष्टि का वे नित्य उपभोग कराती रहती हैं। स्थूल विषय भोग के त्याग से भाव राज्य के सूक्ष्म निर्वच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति रूप उनका प्रचारित मत आगे चलकर विकृत हुआ तथा निरंतर स्थूल भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का उद्देश्य बनी और उससे देश में अधिक रूप से व्यवचार की वृद्धि हुई यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के समय हमारे देश के अशिक्षित लोग इस प्रकार विकृत बौद्ध धर्म मतों का अवलंबन कर विभिन्न संप्रदायों में विभक्त थे तंत्रोक्त मार्ग के विकार के के विकार फल स्वरूप अधिकांश उच्च वर्ण के लोगों में जगदम्बा के, के द्वारा असाधारण विभूति तथा भोग सुख प्राप्ति रूप मत का प्रचलन हुआ था साथ ही उस समय जो यथार्थ साधक थे वे आध्यात्मिक राज्य में भाव की सहायता से निरवच्छिन्न आनंद को प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्नशील होकर भी उचित मार्ग की खोज नहीं कर पा रहे थे भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं आचरण कर अद्भुत त्याग तथा वैराग्य के महान आदर्श को उनके सम्मुख सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया तदनंतर शुद्ध पवित्र हो अपने को प्रकृत समझकर अपने को प्रकृति समझकर पति रूप से ईश्वर का भजन करने से सूक्ष्म भाव राज्य में निरंतर दिव्यानंद को प्राप्त करने में जीव यथार्थता समर्थ होता है इस बात की सत्यता को उन्होंने उन लोगों के समक्ष प्रतिपादित किया तथा स्थूल दृष्टि संपन्न साधारण मानव में ईश्वर के नाम महात्मा का प्रचार कर उन्हें श्रीहरि नाम के जप तथा उच्च स्वर से संकीर्तन में नियुक्त किया इस प्रकार उनकी कृपा से पथभ्रष्ट, तथा अत्यंत विकृत बौद्ध को पुनः आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिला विकृत वाम मार्गावलंबियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट रूप से विरुद्धाचरण किए जाने पर भी बाद में श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवनादर्श के अद्भुत आकर्षण से त्यागशील बनकर निष्काम भाव से पूजन करते हुए श्री जगन्माता के दर्शन के लिए ये प्रयत्नशील होने लगे इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन वृत्तांत को लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो किसी किसी ग्रंथकार ने स्पष्टतया यह लिखा है कि उनके अवतीर्ण होने के समय शून्यवादी बौद्ध मतावलंबियों ने भी आनंद मनाया था